रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है मेरी एक छोटी सी कहानी नाम का चमत्कार अब तो उसका वापस घर आना इतने समय के बाद होता है कि हर बार भारत नया सा लगता है पिछली बार देखे हुए भारत से एकदम भिन्न सुक यह विशेषता है कि परिवर्तन अच्छा है या बुरा इसके बारे में कोई भी उसे कुछ कहने को बाध्य नहीं कर सकता उसके जीवन में श्वेत श्याम जैसा कुछ भी नहीं है दुश्मनों से दुआ सलाम की बात हो या दोस्तों की खिंचाई जो सुवाक को नहीं जानता उसके लिए वो आदमी अजीब है मगर जो उसे जानते भी हैं उनमें से भी कई उससे बचते हैं कुछ एक लोग उसके तौर तरीके से सहमे रहते हैं और साज सलीके से कुछ झिझके से रहते हैं जो बचे वे उसकी बेबाकी से बचना चाहते हैं एक सहकर्मी ने एक बार उसकी अनुपस्थिति में कहा था कि वो सुवाग से बहुत डरती थी मेरी हंसी रोके ना रुकी कोई सुवाग से भी डरा हो इससे बड़ा मज़ाक क्या होगा लेकिन जीवन में जिस प्रकार चमत्कार होते हैं उसी प्रकार मज़ाक भी बखूबी होते हैं बल्कि कई बार तो ज़िंदगी ऐसा मजाक कर जाती है कि हम हंस भी नहीं पाते तारा और सुबाक का ब्रेकअप भी ऐसा ही एक मजाक था तारा के अनुसार उसने अपने परिवार का सम्मान बचा लिया और सुबाक उसने तो शायद कभी कुछ खोया ही नहीं पहले नौकरी छोड़ी फिर शहर और उसके बाद देश नाते टूटते हैं पर जुड़े रह जाते हैं या शायद वे कभी टूटते ही नहीं केवल रूपांतरित हो जाते हैं हम समझते हैं कि आत्मा मुक्त हो गई जबकि वो नए वस्त्र पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है न जाने कब ये नवीन वस्त्र किसी पुराने कांटे में अटक जाता है खबर ही नहीं होती तार तार हो जाता है पर परिभाषा के अनुसार आत्मा तो घायल नहीं हो सकती ना जल सकती है न आर्द्र होती है बारिश की बूंद को छूती तो है फिर भी सूखी रह जाती है दिल्ली शहर मेट्रो में घुसते ही सुग की नजर सामने ही पहले से बैठी हुई तारा पर पड़ी लगभग उसी समय तारा ने उसे देखा इस प्रकार अचानक एक दूसरे को सामने देखकर दोनों ही चमत्कृत थे तुम यहां कैसे बताया भी नहीं तारा जगह बनाते हुए थोड़ी सी खिसकी बता देता तो ये चमत्कारिक मिलन कैसे होता चिंता नहीं आराम से बैठो मैं तो ऐसे ही ठीक हूं दिल्ली कब आए कजन की शादी थी परसों वापसी है आज सोचा कि मेट्रो का ट्रायल लिया जाए तुम कहीं जा रही हो या कहीं से आ रही हो बेटे की दवा लेकर आ रही थी वो रुकी सुहाग को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और बोली तुम बिल्कुल भी नहीं बदले मेट्रो देखने के लिए तो सूट और टाई जरूरी नहीं थे सर्दी थी सो सूट पहन लिया नेचुरल है टाई भी लगा ली वो मुस्कुराई कफलिंग्स पर अभी भी इनिशियल्स होते हैं क्या इनिशियल्स अरे पूरा नाम होता है अब वो हंसा सब कुछ पर्सनलाइज्ड है पेन से लेकर घड़ी तक तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदली मिलते ही मजाक उड़ाने लगी वाक्य पूरा करके सुबाक ने अपनी मां से चिपक कर बैठे तारा के बेटे को ध्यान से देखा उनकी बातों से बेखबर वो अपने डीएस पर कुछ खेलने में मगन था बच्चे की तबीयत कैसी है अब ठीक है चिंता की कोई बात नहीं तारा ने आसपास कुछ तलाशते हुए पूछा तुम अभी भी अकेले हो नहीं नहीं पत्नी भी साथ में आई है पर सर्दी में उसे घर में रहना ही पसंद है इसलिए अकेला ही निकल आया और बच्चे बस हम दो सुबाक सकुचाया और मन में मनाया कि तारा बात आगे ना बढ़ाए लेकिन तुम तो कहते थे वाक्य पूरा करने से पहले ही तारा को उसकी अप्रासंगिकता का आभास हो चला था परंतु तीर तो चल चुका था मैं तो और भी बहुत कुछ कहता था कहा हुआ सब होने लगे तो दुनिया स्वर्ग ना हो जाए सॉरी सॉरी की कोई बात नहीं सुधा को बच्चों से नफरत तो नहीं है पर और मुझे प्रकृति ने वो क्षमता नहीं दी कि मैं उन्हें नौ महीने अपने अंदर पाल सकूं बात पूरी करते करते सुबाग को भी एहसास हुआ कि यह बात कहे बिना भी वार्तालाप संपूर्ण ही था अच्छा अगर विज्ञान कर सकता तो तुम रखते इतना आश्चर्य तुम मुझे जानती नहीं क्या हाँ जानती होती तो आज ये सरप्राइज मीटिंग कैसे होती ना मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कोई और बात याद आ गई थी तुम कहाँ तक जाओगे डरो मत तुम्हारे घर नहीं आ रहा डर तारा ने गहरी सांस ली डर क्या होता है तुम क्या जानो सच तुम तो कुछ भी नहीं जानते तुम नहीं समझोगे उस दुनिया को जिसमें मैं रहती हूँ तुम्हें नहीं पता आज तुम्हें सामने देख मैं कितनी खुश हूं आज हम मिल सके बात पूरी करते करते तारा की आंखें नम हो आईं। कैसा है पहलवान सुबाक ने बात बदलने का भरपूर प्रयास किया वे तारा एक पल को सकुचाई फिर बोली वे तो शादी के साल भर बाद ही क्या हुआ कैसे जमीन का झगड़ा सगे चाचा ने छोड़ो ना वो सब तुम कैसे हो हे राम भगवान भी क्या क्या खेल रचता है उन आंखों की तरलता ने सुबाग को झकझोर दिया उसका मन करुणा से भर आया, दिल किया कि अभी उठाकर उसे अंक में भर ले मगर अब उन दोनों की निष्ठाएं अलग थीं वैसे भी ये भारत था आसपास के मर्द औरत, बूढ़े जवान पहले से ही अपनी नज़रें उन पर ही लगाए हुए थे तुमने ये शादी क्यों की सुबाग पूछना चाहता था मगर वार्ता के इस मोड़ पर वो कुछ बोल ना सका पर इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी तारा खुद ही बहुत कुछ बताना चाहती थी मुझे गलत मत समझना मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मेरे भाई तुम्हें वो पपक पड़ी तुम कुशल रहो लंबी उम्र रहो। माफ़ करना तारा मैंने अनजाने ही तुम्हारे ज़ख्म हरे कर दिए मुझे लगता था तुमने मुझे नहीं पहचाना लेकिन आज समझाओ तुमसे बड़ा नासमझ तो मैं था मैंने तो पहचानने की कोशिश भी नहीं की मां के स्वर का परिवर्तन भापकर बच्चे ने खेल से ध्यान हटाकर मां की ओर देखा और अपने नन्हे हाथों से उसे प्यार से घेर लिया सुवाग का हृदय स्नेह से भर उठा तुम्हारा क्या नाम है बेटा बच्चा अपनी मीठी तोतली आवाज में बोला तो सुहाग के मन में घंटियां सी बज उठी तारा भी मुस्कुराई दोनों की आंखें मिलीं और तारा ने एक बारगी उसे देखकर अपनी नजरें झुका लीं सुवाक ने मुस्कुराकर अपनी जेब से एक बेशकीमती पेन निकालकर बच्चे को दिया ये तुम्हारा गिफ्ट मेरे पास पड़ा था बेटा संभाल कर रखना पेन हाथ में लेकर बच्चा बोला कौन सा पेन है ये तो सोने का है तारा ने उठने का उपक्रम करते हुए अपने बेटे से कहा अभी ये पेन और गेम मैं रख लेती हूँ घर चल ले लेना फिर सुवाग से बोली मेरा स्टेशन आ रहा है हम शायद फिर ना मिलें तुम अपना ध्यान रखना और हाँ जैसे हो हमेशा वैसे ही बने रहना वैसा ही मतलब डरावना मतलब तुम्हें पता है दोनों हंसे पेन को अभी तक हाथों में पकड़े हुए बच्चा एकाएक खुशी से उछल पड़ा अंकल तो जादूगर हैं पेन पर मेरा नाम लिखा है उन्हें पहले से कैसे पता चला बेटे का हाथ थामे तारा ने ट्रेन से उतरने से पहले मुड़कर सुबाग को ऐसे देखा मानो आंखों में भर रही हो फिर मुस्कुराई और चल दी धन्यवाद